प्रश्नोत्तर दीप माला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा ज्ञान योग क्या है उसका अनुशीलन किस प्रकार करना चाहिए समाधान वैसे तो शास्त्रों में बहुत से योगों की चर्चा है परंतु परम्परागत रूप से दो ही योग मुख्य हैं ज्ञान योगेन नाम कर्म योगेन योगिनाम गीता जब आप मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदांत में कहे गए ज्ञान का श्रवणाधिपूर्वक अभ्यास करते हैं तो इसे ज्ञान योग कहते हैं परंतु इनके अनुशीलन के लिए एक योग्यता की अपेक्षा होती है इसके लिए भगवान ने गीता में बताया कि अपने कर्म को योग बनाओ अपने कर्म को भगवान से जोड़ो जगत से नहीं भगवान की आज्ञा का पालन समझकर कर्म करो स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव अपने कर्मों के द्वारा भगवान की आराधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है यहाँ सिद्धि का अर्थ ज्ञान प्राप्ति की योग्यता है कुछ और नहीं तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होकर तुम्हें ज्ञान योग का अधिकार प्राप्त हो जाएगा जब तक मन शुद्ध और एकाग्र नहीं है तब तक ज्ञान योग में प्रवेश नहीं होगा ज्ञान योग में जाने का सर्टिफिकेट है साधन चतुष्टय सम्पन्नता अब कहो क्या इसके पहले ज्ञान की चर्चा भी नहीं कर सकते अरे जिस चर्चा के से जीवन बन, बने उस चर्चा से क्या फायदा है अरे जिस चर्चा से जीवन न बने उस चर्चा से क्या फायदा है यदि तुम्हारे पास योग्यता है साध्य साधन ऐसा का परित्याग हो गया है तो तुम्हारा यही कर्तव्य है कि बाह्य कर्मों से शांत हो जाओ उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों का श्रवण करो श्रवण भी ऐसे महापुरुषों से करो जिन्होंने गीता को उपनिषद को जीवन में पचा लिया है उस सुने हुए के मनन और निदिध्यासन में लग जाओ यही तुम्हारा कर्तव्य है तब तुम्हें उस ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी जिससे सर्व संशय निवृत्त हो जाते हैं पर यह याद ध्यान रखने की है कि योग्यता से पहले श्रवण करके तुम परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जो बुद्धि का वैभव होगा जीवन नहीं बना सकता उस ज्ञान का प्रवचन करके तुम पैसा कमा सकते हो यश कमा सकते हो लाखों लोगों को भक्त भी बना सकते हो इसमें कोई बाधा नहीं आएगी पर तुम ज्ञान योगी नहीं बन सकते ज्ञान सीख लेना अलग बात है और ज्ञान योगी बनना अलग है तुम क्रोध पर बोल सकते हो पर उसे जीत नहीं सकते योगी उसे जीत लेता है जिज्ञासाब गीता में जीव को परा क्यों कहा है समाधान गीता में भगवान ने दो प्रकृतियाँ बताई है एक परा और दूसरी अपरा व्यक्त महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं यह सब मिलकर अपरा प्रकृति है इसी से पंचभूतों और सभी प्राणियों की सृष्टि होती है परंतु यह अपरा प्रकृति जीव के बिना सृष्टि नहीं कर सकती तेरहवें अध्याय में भगवान ने अपरा प्रकृति को क्षेत्र नाम से कहा और जीव को क्षेत्रज्ञ बताया आगे कहा यावस संजायतें किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विधि भरतर संसार में जितने भी चर और अचर पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे क्षेत्र अपरा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ जीव के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं इससे सिद्ध हुआ कि सृष्टि में हेतु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग ही है जीव संज्ञा भी उपाधि से युक्त चेतन की ही है क्योंकि उपाधि को छोड़ दें तो जीव संज्ञा ही नहीं रहेगी इस उपाधि में अभिव्यक्त चेतना को लेकर ही सृष्टि होती है संपूर्ण प्राणियों में प्राण धारण भी इस जीव को लेकर ही होता है अतः बिना जीव के केवल जल प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती चेतन होने के कारण जीव अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ अर्थात पर है इसी दृष्टि से गीता में जीव को पराप्रकृति कहा गया है यदात्म तत्वें तो ब्रह्मतत्वम दीपोपमेह युक्त प्रत्येत अजम ध्रुवम तर्वतत्वर्विशुद्ध ज्ञावा दैव मुच्यते सर्वपाशेताश्वतर उपमत जिस अवस्था में ज्ञान योगी अपने प्रकाश रूप आत्मा से ब्रह्म का साक्षात्कार करता है अर्थात परमात्मा को आत्मरूप से जान लेता है उस समय अजन्मा अच्युत अविद्या और उसके कार्यों से असंसृष्ट असंस्पृष्ट स्वयं प्रकाश परमात्मा को जानकर अविद्या आदि संपूर्ण पासों से मुक्त हो जाता है